फल चार बल राम चंद्र की जय पवन सुतमान की की जय <coughs> <coughs> दो संख्या तिरानवे के बाद जस दूला तस बनी बराता दूला तो जाता। तो तो को ही मग जाता होता हिमाचल रचेऊ बिदाना अत विचित्र नहीं जाई बखाना सकल लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरण सिराही, सिराही। बनसागर सब नदी तलावा हिम गिर सब निवत पठावा? कामरूप सुंदर तमघारी सहित समाज सहित बरघारी गये सकल तुई नाचल गया गा वहीं मंगल सहित स्ने प्रथम ही गिरी बहुग्रह समराए यथा जोगताव छाए पुरशोभा वल्लू किसुहाई लागई लघु बिरंच निपुणी लघु लाग विधि की निपुणदायव लोक पुरुषोभा कूप तड़ग सरिता सुभग सब सक को मंगल विपुल तोरण पता का केतु ग्रह ग्रह सोह तो सो बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोह जगदंबा जयवत री सुरी वरण की जाए सिद्धि संपति सुख नित नूतन यदि कायराम चंद्र की जय की सब की अब स्मरण करें कि शंकर जी की बारात तैयार हो गई और चल दी शंकर जी चले उनके गण लोग उनके साथ हुए भगवान विष्णु और दिक्पाल ब्रह्मा जी समस्त देवता वो भी सब उनके साथ बरात में चले <coughs> देवताओं की बरात बहुत सुंदर है सब सजे बजे सुंदर रूप धारण किए हुए हैं <coughs> उनके वाहन भी बहुत सुंदर हैं। लेकिन शंकर जी के जो गण हैं वो तो बहुत अद्भुत रूप धारण किए हैं विचित्र रूप है तरह तरह के सृगा इत्यादि जैसे उनके मुख हैं कहीं कहीं कई कही सिर है कहीं एक सिर है कई शरीर टेढ़ा मेड़ा है कई मोटे हैं कई पतले हैं भूख प्रेत साब इनके जो है योग नियादि ये उनकी बरात के बराती लोग हैं ये सब इनके सबके भयंकर रूप है ये लोग हैं कोई कोई लोग खून लेकर के अपने सारे शरीर में लपेटे हुए हैं सिर का कताल हाँच में लिए हुए हैं तो ऐसे ड्रावणा रूप सब बनाए हुए हैं और बरात ये इस प्रकार की चली जा रही है ये जो गणों के जो सेना है शंकर जी के वो जैसे शंकर जी सर्पित्यारी लपेटे हुए त्रिपूराद तो लिए हुए हैं वैसे ही उनके बराती उनके साथ उनके गण लोग भी वैसे ही इसलिए कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता जैसे दूला वैसे उसकी बारात दोनों की साजबाजी एक सा है कौतुक विविध हो ही मग जाता और वे रास्ते में जाते हुए कौतुक करते जाते हैं कौतुक में कहीं चल हैं कहीं नाचते हैं कहीं पूछते हैं कहीं करते हैं ये सब खेल खेलते हुए रास्ते में सबके चले जा रहे हैं ये तो हो गई बरातचल भी अब बरातली जा रही रास्ते में अब देखो वहा पर चल के यहाँ क्या हुआ यहाँ हिमांचल अच्छे बीताना अब तो उन्होंने हिमाचल में लगन पत्रिका भेज दी थी अब जानते थे कुछ ही लगन बारात आ जाए इसलिए उसकी तैयारियां होने लगी हिमांचल ने फिर वो बिता टाना अपने भवन के आंगन में फिर उन्होंने मंडप गाड़ा गया ये सब तैयारियां वहां जैसे बरात की होती वैसे हो गई द्वार पर भी खूब सजावट की गई मंगल कलश इत्यादि सजाए गए तोरण पताका इत्याद लगाए गए ये सब सजावट भी नगर में होने लगी अति विचित्र नहीं जाय बखाना माना वो जितनी सजावट थी बहुत विचित्र थी अब क्या कारण है विचित्रता का ये आगे चल के बता देते हैं कि पार्वती जी जहाँ पर जगदंगा पार्वती जी जहाँ स्वयं मार करके जन्म लिया है प्रकट हुई हैं तो उनसे जहाँ होती हैं तहाँ रिद्ध सिद्ध सभी आ जाती है सारी शक्तियाँ आ जाती हैं तो वो सब खूब जो वो बहुत सुंदर साजवा सब सजा हुआ है शैल शकल जहाँ लग जग लघु विशाल नहीं वरण में अब हिमांचल ने क्या किया कि जितने पर्वत इत्यादि उन सबको निमंत्रण भेजा तो कहते हैं सैल सकल जगह सारे संसार भर में जितने भी पर्वत हैं और जितने पर्वत छोटे बड़े तरह तरह के पर्वत रंग बिरंगे पर्वत तरह तरह के जितने हैं उन सबको जो है वो हु, ने निमंत्रण भेजा वन सागर सब नदी तालाब, इसके अलावा जितने बन थे समुद्र थे सब नदिया थे तालाब थे उन सबको निमंत्रण इन्होंने हिमांचल ने भेजा हिमगिर सब को नवता भेजा मैंने निमंत्रण सबको गया <coughs> और ये सब आयो सू सबके सब, सब आए अब कैसे आए अब सब पर्वतीय जगह इकट्ठे हो गए दुनिया भर के तो बड़ी मुश्किल पड़ जाए और समुद्र भी सब आ जाए वहीं पर भर जाए करके तो मुश्किल भर तो पड़ जाए तब तो बुद्धि में नहीं समाता तो फिर उसकी युक्ति बताई कहते हैं देखो ये सबके सब <ग़ी> जितना सागर तो सागर के अधिष्ठात्र देवता है ऐसी पर्वत है उनके भी अधिष्ठात्र देवता है नदियों की भी देवियां हैं देवता है ये सब लोगों में जो अधिष्ठात्र देवता है वे सब आए और उनमें उनको कामरूप होंगे कामरूप है इच्छा के अनुसार शरीर धारण करने के उनमें सामर्थ्य तो ये सब देव कोट के हैं तो देवत्व उनको प्राप्त है तो उनको उनकी अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प मात्र से जैसा शरीर चाहे वैसा बना सकते थे तो इसलिए कामरूप सुंदर तनधारी का तो इन्होंने अपने जो वो अपनी संकल्प के अनुसार सुंदर शरीर इन्होंने धारण कर लिए जिसे हिमांचल जो है तो हिमांचल तो पर्वत है लेकिन हिमांचल जो है उनका अधिष्ठात्र देवता हो करके राजा हैं पुरुष हैं वो ऐसे ही करके सब नदियां तालाब इनके वीर पुरुषा का रूप धारण किए वो सुंदर रूप धारण करके सब देव और जब वो सब आए तो उनके साथ में उनकी पत्नियां भी आई उनके बच्चे भी आए समाज और सब आया सब के सब आए सहित समाज सहित बर उनके सभी स्त्रियां भी जो वो भी सब बहुत सुंदर स्त्रियां वो भी सब बरात में आई पुरुष तो भी सब बरात में आए सब गए सकल तो हिमाचल माने हिमाचल ये सब हिमांचल के घर पहुंचे वहां पर निमंत्रण में आए सभी इकट्ठे हुए गांव मंगल सहित स्नेहा आए आते चले आ रहे हैं मंगल गान गाते चले आ रहे हैं आए तो वहा जहा इकठे हुए घर पे तो वहाँ पर घर में भी गाजा बाजा चल रहे थे तो वहाँ सब मिलकर के सब जित्व आते गए सब उसमें गा गाने में सम्मिलित होते गए और फिर उनको सबको ठहराने की व्यवस्था की गई तो कहते हैं है, तो प्रथम ही गिरि बहुग्रह समर आए गिरि की मान हिमांचल हिमांचल में पहले से ही बहुत से मकान बनवा ठीक ठाक करके रखे थे कि लोग बहुत से मेहमान आएंगे उनको सबको ठहराया जाएगा इसलिए सब मकान झाड़ पहुँच करके सफाई करके उनके बैठने लेटने के लिए सारे साधन जुटा करके पानी आदि की व्यवस्था करके सब उनको रखा गया था आए फिर उनको स्थान दिखा दिए गए वहां उनको ठहरा दिए गए यथा योग जहाँ तब छाए जहां जहाँ उनके लिए जो जो जैसे योग जिस योग थे वैसे वैसे करके उनको वे वे स्थान दे दिए गए और अपने अपने स्थान पर इस प्रकार से आकर के बात करने लगे रहने लगे पुरुषोभाय और अवलोक सुहाई अब देखो वो सब लोग बराती लोग आ गए वहां ठहर गए अब वो सजावट सब नगर की हुई थी अब वो बता रहे हैं कहते तो देखो सारा नगरी सजाया गया हिमांचल का पूरा नगर का नगर है पहले ही से और उस नगर में ही बहुत से मकान थे उन मकानों में फिर मेहमान लोग आए उनके ठहरने का इंतजाम हो गया पुरुषो भाई अवलोक सुहाई ला गई लघु सारा नगर बड़ा ही सुंदर है ऐसा है कि तो उसके सामने ब्रह्मा जी की भी सृष्टि ही लगती है निपुणाई ब्रह्मा जी ने बड़ी निपुणता से बहुत सुंदर जगत की रचना की हो एक से एक सुंदर स्थान बनाए हो लेकिन उनसे भी ज्यादा सुंदर स्थान वहां पर हो गया सब सजावट बहुत सुंदर सजावट बहुत सुंदर शहर ऐसी व्यवस्था हो गई विधि की निपुणता एवं शोभा सही गुरु की शोभा देख करके ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की भी रचना उसके सामने तुच्छ हीन है मैंने इनसे भी ज्यादा सुंदर ही सब बन गया वन बाग कूप तालाब सरिता सुबह सब को कह सक को कही मैंने कौन भला कह सकता है कि कितने सब सुंदर हैं वहाँ सब बाग भी सुंदर हैं बगीचे भी सुंदर हैं वन भी सुंदर हैं कुए तालाब नदियाँ ये सब के सब सुंदर है सब साफ स्वच्छ चना चन बढ़िया सुंदर बनी हुई इस प्रकार से सजावट की रात बना दी गये पर मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सो और सब घरों के ऊपर मंगल के साथ सब सजा दिए गए तोरण पताका लगा दिए गए केतु लगा दिए गए सबके ग्रह ग्रह में ये हो गए तोरण के माना दरवाजे पर जो लगा दिए जाते हैं वो बंधन बांध दिए जाते हैं बंधनवार तोरण हो पताका और केतु हो गए जो छतों के ऊपर लगा दिए गए झंडे लगा दिए गए पताका जो निकट से दिखाई दे वो पताका दूर से दिखाई दे वो केतु केतु और पताका में थोड़ा अंतर एक बड़ा एक छोटा एक दूर से दिखाई देने वाले एक निकट से दिखाई देना इस प्रकार से यह पताका और केतु ये दोनों ही ठहरा रहे है मकानों के ऊपर ग्रह ग्रह सो सब घरों घरों में इस प्रकार से सजावट हो गई बनिता पुरुष सुंदर और नगर के जितनी स्त्री है पुरुष वो भी सब सुंदर है अब ये सब इनकी सुंदरता स्त्री पुरुषों की बार बार इसलिए कहते हैं कि जो बरा आ रहा है वो इनसे बिल्कुल विपरीत लक्षण का है इसलिए यहाँ तो सबके सब इतने सब सुंदर हैं लेकिन बरा बर और बराती जो आ रहे हैं वो विचित्र रहने के कारण से कॉन्ट्रेडिक्शन दिखाने के लिए दोनों में एक दूसरे में कितना विरोध है ये दिखाने के लिए कहते हैं तो बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुन मनमोह उनके मुनियों का भी मन मोहित हो जाए ऐसे सुंदर सुंदर सबके सब स्त्री पुरुष बहुत बढ़िया है आप कहते हैं क्यों ऐसा है कि जगदम्बा जय बा वर्ण की जाए जिस नगर में जगदम्बिका जगत जन पार्वती जी का जन्म हुआ हो तो वो तो समस्त समृद्ध की ही स्वामिनी है तो उनके आ जाने से वहां किसी समृद्धि की कमी हो तो ऐसे हो कैसे सबका सबका सब आ गया रिद्ध सिद्ध सम्पति सुख नित्य नूतन अधिकार है वहाँ तो रिद्ध सिद्ध सभी है खूब संपत्ति भी है रोज खूब बढ़ती भी रहती है और अधिकाधिक सुंदर बनते जाते हैं सब के सब शासना ये सब वहां पर प्रकार से है अब ये वर्णन उसी प्रकार के है जैसे जनकपुरी का है जनकपुरी में भगवान श्री राम जी पहुंचे और फिर वहाँ बारात पहुंची तो जनकपुरी की सुंदरता का जब वर्णन वहाँ किया तो कहते बड़ी सुंदर सुंदर संरचना हो रही सब मकान सब एक एक सुंदर सब साफ सच बढ़िया बढ़िया सब लोग स्त्री पुरुष वहाँ के सब स्वस्थ युवा सब सुंदर वहाँ के जनकपुरी के सड़कें वगैरह सब बिल्कुल साफ सुंदर और फिर अर्गजा से उनमें सब छिड़काओ जिसके कारण सब जगह सुगंध सुगंध सब सड़कों पर जब निकल जाओ तो सब सुगंध ही अनुभव ऐसी सुंदर सब गलिया भी बाग बगीचे सब सुंदर जहाँ ठहराई गई बारात वो सब एक से सुंदर सब प्रकार के साधन और सब सबसे के लिए बरातियों की सेवा के लिए तमाम नौकर चाकर तमाम लगे हुए जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहे जो जिसको जो आवश्यकता पड़े सो वो काल जैसे मांगे तैसे उनको प्राप्त हो जाए देर में लगे ऐसी व्यवस्था सब तो फिर वहां पर भी ये पूछा भाई ब्रह्मा जी कहने लगे शंकर जी से ये क्या मामला है यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर सब वस्तु दिखाई देती है ऐसी सुंदर रचना हमने तो कहीं नहीं की तो शंकर जी कहते हैं मैं पता नहीं ये सीता जी जो है वो हो जगत जनमी है वो हो आदिशक्ति माया है वही उन्होंने अवतार लिया तो सब उनकी महिमा आई सब आपकी रचना यहाँ नहीं है उन्हीं की रचना सब ऐसे करके वहां जैसे वर्णन आता है वैसे वर्णन यहाँ की पार्वती जी की महिमा इस प्रकार से है जिसके कारण सब नगर इतना सब सुंदर है तो ये सुंदरता हो व्यवस्था हो ये सब शक्ति के ऊपर निर्भर करता है तो कौन कितना शक्तिशाली है कितना श्रेष्ठ है महान है अब जहां पर जगत जननी पार्वती जी जहां हों जहाँ आदिशक्ति माया <coughs> सीता जी जहां पर हो तो वहां की सुंदरता वहां की व्यवस्था कितनी अच्छी होगी अब फिर जो लोग जितने ही कमजोर हैं साधन कम हैं तो उतनी फिर उनकी व्यवस्था भी वैसी होगी अब बरातें तो सभी के यहाँ आती हैं लेकिन गरीब लोग भी होते हैं उनके पास साधन नहीं होते हैं नहीं होते हैं तो फिर जैसा कैसा व्यवस्था भी होती है कहीं किसी को खाना मिलता है किसी को नहीं मिलता है किसी को ठहरने को मिलता है किसी को नहीं मिलता है कोई चबूतरों में पड़ा हुआ है कोई घरों में पड़ा हुआ है तो इस प्रकार के सब जो वो हो ऐसे करके भी पड़े होते हैं क्योंकि तो उनके पास सामर्थ नहीं साधन नहीं उनके पास लेकिन यहाँ पे साधन के क्या कहने साधन क्या राजाओं के साधन क्या होंगे जहाँ पे सारे तीनों लोगों की स्वामी जहाँ जगत जन्य जगद अम्बा उतरी ऐसे कहते हैं कि देखो उनके समान भला कौन है जब वो होंगी तब तो हुँगी हुँगी ऐसी सुंदरता <coughs> तो होगी ही होगी सब ऐसे भी इस वर्णन का उद्देश्य यह है कि वो पार्वती जी की महिमा शंकर जी की महिमा समझाने के लिए बरात जरूर हो रही है विवाह जरूर हो रहा है लेकिन ये शास्त्र जो वो हो परमात्मा की ईश्वर यिशर की ईश्वरता उसकी शक्ति उसकी माया शक्ति उसकी संकल्प शक्ति उन सब का भी वर्णन करते जाते हैं परमात्मा की जो संकल्प शक्ति है वही उसकी माया है <स्थिण> उस परमात्मा ने अपने संकल्प से सारे जगत की रचना की एक से एक सुंदर रचना कर सकता है तो जो संकल्प है परमात्मा का जो कल्पना प्रकल्पना है <स्थिण> वही माया है वही जगत जननी पार्वती जी भी हैं तो इस तरह से परमात्मा तो निर्विकार निराकार असंग होकर के सर्वत्र व्याप्त है लेकिन उसमें जब शक्ति जगत जगत की रचना करके की शक्ति आई तो उस परमात्मा को चाहे कहो शिव को, को चाहे विष्णु को चाहे ब्रह्म को हो परमात्मा को हो, वो सभी ईश्वर भाव को प्राप्त करके जगत की रचना करता है और एक से एक सुंदर रचना अपनी कल्पना से कर सकता है ये बात माननी चाहिए वेदांत का ज्ञान न भी हो तो भी जिसको कि ईश्वर में विश्वास है श्रद्धा है वो इस कथा को सुन करके ये समझ लेता है कि ईश्वर में या उसकी माया में इतनी शक्ति है जो एक से एक सुंदर रचना कर सकती है उसके लिए कुछ भी आश्चर्य कुछ भी नहीं है सब कुछ उसके द्वारा संभव है ये भाव परमात्मा के विषय में उसकी माया शक्ति के विषय में रहना चाहिए अब नगर निकट बरात सुनिया और भर शोधाए दिखाई कवि तनाव सजी बाहन नाना चले लीन सातर अगवाना ये हर से सुसेन निहारी हरी देख अति भय सुखारी शिव समाज जब देखन लागे इधर चले बाहन सब भागे धर धीरज रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने गई भवन गई कहाँ गए भवन पुंश माता कहीं वचन भय कंपित गाता कही काह कही जा न पाता जमकर धार कि धों बरिया बरुराह बसवारा भूषण नगन जटिल भयंकर संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुखर जनी चरा जो जियत रह बरात देखत सोमा विवाह घर घर बात कई समुभ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काई बुझाए विधेयर की जयन सुनुमान जय संतन की जय बस नगर निकट बरात सुने आई जब वहाँ पर हिमांचल के यहाँ के लोगों को मालूम हुआ कि बरात आ गई अब बिल्कुल नगर के पास आ गई तो फिर अगवानी होनी चाहिए तो फिर पूर्व शोभा तो नगर भर में खबर मच गई। माने गए अगवानी के लिए तैयारी होने लगे तो जिले भी करने लगे थे और शोभा अधिकारी मैंने नगर की जितनी व्यवस्था करनी थी सजावट जितनी करनी थी तो सब पूरी सजावट हो गई तब तक और बस कर बनाओ सज वाहन नाना सब लोगों ने अपने अपने सवार सजाई और उनको सवारिया बैठ करके बनाव करके मैंने श्रृंगार करके सब लोगों ने अपने नए नए कपड़े पहन लिए अपने अपने ठीक कर लिए तैयार होकर के सवारिया बैठ बैठ करके अगवानी करने के लिए चल दिए चले लेना सादर अगवाना बस आगे अगवानी करके उनको आदर पूर्वक अगवानी के माने ये है की आगे बढ़ करके स्वागत करना <coughs> तो वो सब लोग गाँव के लोग जो लड़की के पक्षी के थे वे सब थे सब बरात के पास जहाँ नगर के बाहर आई थी वहीं से उनका स्वागत करके ला करके और ठहराने की व्यवस्था करने के लिए ले आते हैं आदर पूर्वक ले आते हैं तो उनको कहते हैं आइए आइए और उनके आगे आगे ये लोग चलते हैं जनाती लोग पीछे पीछे बराती लोग आते हैं और फिर जहां लड़की के दरवाजा है वहां पर आते हैं जहां ठहरने की व्यवस्था वहां ठहराते हैं तो उनको बरात वालों लोगों को पूछा नहीं पड़ता कि हमें किस दरवाजे पर जाना है किस गली से जाना है किस रास्ते से जाना है कहाँ ठहरना है ये पूछा नहीं पड़ता तो सबके सब आ जाते हैं तो स्वयं उनको ले आते हैं सबको और ले आते हैं रास्ता बताते जाते हैं स्थान दिखा देते हैं ठहरने की व्यवस्था बता देते हैं ऐसे करके बारत आती है तो वही बात बता रहे हैं किसी प्रकार की व्यवस्था हुई अब देखो अब बात वही बात आ जाती है कि अब वो बरात किस प्रकार की है और जनाती किस प्रकार के हैं ये सब बताते हैं बरात में भी दो प्रकार के लोग हैं एक तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी हैं देवता लोग हैं एक तो लोग और दूसरे बराती लोग शंकर जी के साथ में शंकर जी के गण है दो तरह के बराते हैं तो उन्होंने लोगों ने जब देखा तो ही हर्ष सुरसेन निहारी देवताओं की जब सेना देखी उन्होंने तो देवताओं को तो सब सुंदर रूप धारण किए मुकुट इत्याद धारण किए हुए सब बैज की माला इत्यादि धारण किए हुए उसी तरह तरह के आभूषण धारण किए हुए ये सब जैसे भगवान विष्णु है ऐसे देवता लोग ही तद्रूप जैसे ही धारण किए हुए कोई सुंदर सुंदर रूप बनाए हुए सब थे तो सब लोगों ने देखा के हाँ बराती तो बड़े सुंदर है बहुत तो अच्छे लगे उनको बड़े प्रसन्न सबको देख करके हरे देख अति भय सुखारी हरे देख सुंदर विष्णु दे भगवान को जब विष्णु भगवान को देखा तो बहुत सुखी हुए विष्णु भगवान बड़े सुंदर ऐसी सुंदरता उनकी अलौकिक सुंदरता तो हमको तो देख करके खूब पसंद हो गए सब लोग बड़े दिखाई दिए लेकिन उसके बाद शिव समाज जब देखने लागे उसके बाद शंकर जी को तो देखा शंकर जी के तो साथ में जितने बुध प्रेत थे उन सब को जब देखने लगे उधर दृष्टि गई तब क्या देखते हैं बिडर चले बाहन सब भागे तब तो वे सबके सब, सब हो बिडर खलबली मच गई और सब भाग खड़े हुए मैंने बिडर के मैने बिचक सब जितनी सवार थी जिनके ऊपर चढ़ चढ़ करके हाथी घोड़ों पर गए थे वो तो उन सब भूत प्रेतों को देख करके सब हाथी घोड़े बिचक गए भाग खड़े हुए सब तो बिजल चले वाहन सब भागे वाहन सवारिया जो बाहन हाथी घोड़े वगैरह जिनको सवार होकर वो सब लोग आए थे तो वो सब भाग चले ये तो हो गई धीर जित रहे सयाने अब कहते तो देखो कुछ लोग है जो सयाने मैं समझदार थे बुद्धिमान लोग थे उन्होंने धैर्य धारण किया और टिके रहे और बालक सब लय जीव पराने जितने बालक थे या जिन सयाने जो लोग नहीं थे सयाने माने ये भी बड़े हैं विड़े लोगों को सयाने कहते हैं बालक हैं और सयाने गांव में सयाने बड़े लोगों को भी कहते हैं और सयाने के माने बुद्धिमान के भी है तो दूसरे लोग जो ना समझते वो भाग खड़े हुए डर गए और जो बालक थे वो भी ना समझते वो भी डर गए अब क्षेत्र करके वहां पर जो देखने वाले लोग थे तो उनमें कुछ लोग तो उनको डर धारा करके टेके रहे और कुछ भाग खड़े हुए जो भाग खड़े हुए उनकी बात कहते हैं बालक जो भागे तो गए भवन पूछ माता बालक भागे भाग करके अपने अपने घरों में गए और वहां पर हफते हुए लड़के पहुंचे घरों में घुसे और आंखें उनकी छकर मकर हों और बड़े परेशान दिखाई दे लड़के तो कहा वचन भय कंपित गाता उनके खरीर काप रहे हैं अब वो बोलते हैं तो साफ साफ बोल नहीं पाते हकला हलका के धीरे धीरे करके जैसे तैसे बोलते हैं हाय हाय करते हैं कि बड़ी बरात ऐसी तो बड़ी कैसी बरात है कि कहीं कहा कहीं जाए न बाता माता पिता पूछते भाई क्या बात है क्यों बढ़लाये हुए सारे कहा के कही नहीं जाती क्या बात बता रहे जमकर धार की धन भर जाता ये बरात है की यमराज की सेना है सबके सब, सब यमराज की तरह से भयंकर रूप धारण किए हुए सब आए हैं ये बराती नहीं है यमराज आ गया है यमराज की सेना आ गई है ऐसे करके वो से जैसे तैसे लड़कों ने ये अपने माता पिता को सुन बोला बर बाउरा बसं असवारा और क्या बर जो है वो तो बावला है बावला मैंने पागल है अब पागल साफ आप लगे लपेटे वो तो पागल ही दिखाई दे इस प्रकाश उनका सीधा काम उसका तो अब ऐसे दसै असवारा को मैंने बैल के ऊपर बैठा हुआ अरे भाई हाथी पर कोई बैठता है कोई घोड़े पैठता है ये सवारियां होती कोई बैल कोई सवारी छोड़ा होती है बैल के ऊपर बैठाएगा और ब्याल कपाल विभूषण छारा और वो भावना इसलिए है कि ब्याल साप लपेटे हुए कपाल गले में नर्मिंद माला धारण किए हुए विभूषण छाला छारा और शरीर भर में भसम लगाए हुए राख लपेटे हुए बाघ पहने हुए चसूर लिए हुए ऐसा जो भयंकर रूप किए हुए बर है और वैसी उसकी बराह है ये सब लड़कों ने जाकर के अपने माता पिता को सब बताया <coughs> और सब डरे डरे सब पहुँचे तन छार दयाल कपाल भूषण नगल जटिल भयंकरा आगे कहते हैं कि देखो शरीर में तो छार लगाए हुए हैं मन भगूत <coughs> हाँ, उसको भगूत नहीं कहते हैं ये लोग उसको छार कहते हैं छार लगाए राख लगाए ऐसे कहेंगे अब भगूत लगाना तो योगियों की बात है योगी लोग भगूत लगाएंगे और बाकी और लोग पागल होगा तो क्या करेगा राख लपेट लेगा शरीर तो देखो काम वही उसी प्रकार का है लेकिन पागलपन का काम होगा तो राख लपेटे हुए अगर कोई ज्ञानी है तपस्वी है तो क्या लगाए हुए है की भगूत लगाए हुए तो ये लड़के ये नहीं कहते कि भगूत लगाए हुआ कोई योगी आया है ये कहते हैं कि वो पागल आया है जो राख था लपेटे हुए सारे तो शरीर तन छाड़ ब्याल कपाल भूषण सात लपेटे हुए है कपाल माला धारण किए हुए है वही उसके आभूषण हैं और नगन जटिल भयंकर नंगा है जटिल मान जटाये धारण किए शरीर में जटाएं है भयंकर ऐसा भयंकर रूप नगन कैसा बताया कागज देखो एक एक बाघां जरूर लपेटे हुए है बाकी सारा शरीर उसका नंगा है और जिस पर प्रकार वो भसम लगाए हुए हैं राख लपेटे हुए है इस सब दिखाई देता है सब भूत प्रेत पिछा जोगी ने और उनके साथ में जो बराती लोग हैं कौन है भूत हैं प्रेत है पिछा योगी है और बिकट मुख रजनीसरा और रजनीसर राषस लोग है और सबके भयंकर भयंकर मीर हैं ऐसे सब के भेंटर भेंटर भेंटर उनके बराती उनके साथ में जो जो जिलत रही बराते जो खत पुण्य बढ़ते ही कर सही कहते हैं इन, इनके का ये सब यमराज की सेना है इनको तो देख करके बच नहीं सकता कोई यहाँ पर मर जाएंगे इनको सब ये सब खा जाएंगे नगर वासियों को जो जीते जी बचेगा मरेगा नहीं डर के मारे नहीं मरेगा ये ये लोग जिसको ये भूत प्रेत खा नहीं जायेंगे वो जो बचेगा बस वही बारत देखे भले बाकी तो बारात देख नहीं सकते कैसी बरात कैसे दुब होगा कैसे क्या होगा ये सब देखने का भाग्य किसको है मर जायेंगे ने बड़ पी कर सम बड़ा भाग्यशाली है तो वो बच जाए बस बचने के लिए देखे सोमा घर घर बातें ऐसा लड़का ने कभी घर घर लड़कों ने यही कहा कि देखो जी ऐसी बचेगा वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा बाकी तब जीवित रहना मुश्किल है कितने राक्षस भूत प्रेत सब शहर में आकर के घुस गये यहाँ तुम्हे तो अब दसाई हो गई यहाँ तो बहुत जीवित रहना मुश्किल है तो समझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काये माता पिता ने जब सुना तो वो समझ गए भाई ने जो संकटी है उनकी बरातर भी ऐसे ही होते हैं उनके जन भी ऐसे ही होते हैं पर यहाँ जिनका विवाह हो रहा है जिनके साथ में पार्वती भी है उन्हीं की पत्नी तो उन्हीं जो विवाह हो रहा है तो समझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काए माता पिता से मुस्कुराते मुस्कुराते वाले किस बात को मुस्कराते हैं दोनों बातों को एक तो संकल्प जी की बरात पर मुस्कराते हैं जो उन्होंने समाज संकल्प जी की बरात ऐसी आये उनकी बरात भी लेकर आए हुए एक तो इस बात पर मुस्कराते दूसरे बच्चों के घबराने के ऊपर मुस्कराते हैं अरे कहा संकल्प भी है इनके सबके गए हैं ये कुछ अब समझाते हैं उनको कि बाल बिछाए, विविध विधि चुनर्ये बच्चों को बिछाए की तो मैंने उनको समझाया उनकी घबराहट को मिटाया अरे कहा कि तुम घबराने की बात नहीं डरने की कुछ बात नहीं समझाया उनको निडर हो डरना नहीं, तुम डर नहीं, डरने की कोई बात नहीं ये कोई ऐसे भूप्रेत नहीं है की तुमको खा जाए जयनगर के लोगों को खा जाए ऐसे नहीं ये तो बराती लोग हैं शंकर जी जैसे शंकर जी तैसे उनके बराती है ये उनको समझा दिया देखो कथा अद्भुत कथा है उसमें जो वो बरातियों का इस प्रकार से डरावना होना सबका डरना इस सबका वर्णन कर देते हैं लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है वैसे तो इसके ध्यान दें विचार करें तो कई प्रकार की बातें हैं जो सीखने की है समझने की है एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि परमात्मा जो है वो हो असंग है निर्विकार है निर्लिप है पूर्ण है सब स्वरूप है लेकिन उसकी जो माया शक्ति है वो बड़ी विचित्र है वो माया शक्ति जो है वो जगत की रचना करने वाली है और वो जगत की रचना दो प्रकार की करती है एक जगत की रचना करती है भली और दूसरी जगत की रचना करती है बुरी एक में गुरुमयी रचना करती है और दूसरी दोषमय रचना करती है जैसे कि पहले कहे आए हैं जग चेतन जग जीव ये जितने भी ये सृष्टि है वह सब कितनी कैसी किस प्रकार की है ये है ये सब भले बुरे सब है ब्रह्मा जी ने इनकी सबकी रचना की तो भले की भी रचना कर दी और गुरु की रचना करी इनमें समय जो वो हो इस प्रकार से सने हुए प्रकार से दूसरे मैंने उसको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता चेतन गुलद विश्व की करतार ये विश्व ब्रह्मा जी ने करतार ने गुण दो दोष में बनाया है तब तो ये अब पर बरात में दोनों प्रकार के दिखाई देते <coughs> एक प्रकार के सुंदर लोग भी दिखाई देते हैं दूसरे लोग भयंकर लोग भी दिखाई देते है एक और देवता लोग भी है <coughs> और दूसरे तरफ निशाचर लोग <coughs> एक तरफ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रूप धारण किए हुए व्यक्ति है तो दूसरे तरफ जयसाल और श्वान इत्यादि का रूप धारण किए हुए राक्षसी रूप आशरी रूप धूप प्रेत पिशाच इत्यादि इनका रूप धारण किए हुए वहाँ पर है शंकर जी का एक नाम है पशुपति जैसे नेपाल में जो उनका जो मंदिर है वो तो पशुपतनाथ का मंदिर कहलाता है पशु की माने है प्राणी जितने जीव है वो सब पशु हैं और शंकर जी हैं उनके सबके स्वामी जितने भी प्राणी हैं, वह सब भले भी हैं बुरे भी हैं और सबका स्वामी एक परमात्मा है इसमें जब तक व्यक्ति इस परमात्मा को नहीं जानता तब तक भला बुरा का के जाल में ही पड़ा रहता उसे कुछ भला दिखाई देता कुछ बुरा दिखाई देता भले की प्रशंसा करता रहता है बुरे की निंदा करता रहता है और स्वयं को भी कभी कभी बुराई अच्छी लगती है, बुराई के पक्ष में चला जाता है किसी किसी को अच्छाई अच्छी लगती है तो उसके पक्ष में चला जाता है इस तरह से संसार में होता रहता ये एक कथा ये दिखाना चाहती है कि देखो ये सब जिस जितनी बरात है ये सब शंकर जी के साथ में ये भली बुरी जितनी भी सब सब शंकर जी इन सबके स्वामी है सबके स्वामी भगवान इनमें सब में जितनी भी है चाहे भली हो चाहे बुरी हो वो सब माया सब माया में सृष्टि है परमात्मा इन सबका स्वामी होकर के सबका स्वामी होकर के बुद्धिमान है देखते अब जैसे बच्चे डर गए अब इससे क्या सूचित होता है जो सयाने थे वो नहीं डरे क्या शिक्षा में अरे भाई संसार में एक से भयंकर वस्तुए हैं जो बाल बुद्धि के लोग हैं वो डर जाएंगे व्याकुल होंगे परेशान होंगे संसार को देख जो सयाने बुद्धिमान लोग हैं वो धैर्यवान है। जो ज्ञानवान है वो इसी संसार में रहते हैं और उनको कोई डर नहीं कोई भय नहीं कोई परेशानी भी नहीं कोई समस्या नहीं इसीलिए इंद्रजाल के समान है जादूगर के समान है जैसे यहाँ कह दिया कामरूप सुंदरतनधारी कामरूप मे जैसी इच्छा चाहे वैसा धारण कर तो ये सारा संसार भी माया ने काम रूप माया ने नाना रूप जगत का रूप धारण किया हुआ है जिसमें कि अच्छी सृष्टि भी है बुरी भी है रचना जितनी जड़ रचना है उसमें में कहीं सुंदर सुंदर रचना है बाग बगीचों की और कहीं कहीं बड़ी भयंकर रचना है ज्वालामुखी पर्वत जैसे हैं आदि तूफान जैसे हैं वो तो भी सब प्रगति में व्यक्तियों में भी मनुष्य कहीं है, सुंदर मनुष्य भी हैं और कहीं कुरूप भी हैं कहीं अच्छे वाले भी हैं बड़े सज्जन हैं साधु स्वभाव के हैं जिनके संस्कार युक्त हैं बड़ी सभ्यता के साथ में जीवन जीते हैं और तो कहीं कहीं असभ्य हैं जंगली टाइप के हैं जो दूसरे लोगों को मार दें, काट दें खा जाएं, इस प्रकार के लोग भी हैं प्राणियों में भी कुछ प्राणी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं उनको देखो तो उनका रूप बड़ा सुंदर दिखाई देता है और कोई कोई प्राणी इस प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी सिंह इत्यादि हैं मगर इत्यादि है उनको देखो डर लगता है सांप को देखकर डर लगता है तो ऐसे प्राणी हैं जिनको भी देख करके डर लगता है ऐसे भी प्राणी हैं जैसे उनको पालते हैं लोग बाग बड़े सुंदर दिखाई देते हैं हिरण जैसे बड़े सुंदर प्राणी दिखाई देते हैं तोता इत्यादि पक्षी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं मोर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं तो ऐसे तो कहीं कहीं प्राणी बड़े सुंदर ही दिखाई देते हैं और कहीं कहीं असुंदर क्या भयंकर है कहीं कहीं तो सृष्टि में जो इस प्रकार की दोनों प्रकार की जो रचना सृष्टि की है इसमें इस सृष्टि में जो बाल बुद्धि के लोग हैं वो घबराते रहते हैं और जहाँ देखते हैं गड़बड़ गड़बड़ जहाँ देखते हैं तो वो दुखी होते उन लोगों ने पहले देखा ही हर्ष सुम निहारी जब देखा देवताओं को देखा तो, तो, तो बड़े प्रसन्न हुए और जब शंकर जी के गुणों को देखा तो डर गए भयभीत हो गए ब्याकुल हो गए धीरे छूट छूटने लगा तो ऐसे संसार में जहां सुंदर स्थान देखते हैं बड़े सुंदर दिखाई देते हैं जब भयंकर दिखाई देते हैं तो झीझने लगता है हाथ पाए लगते हैं तो ये सब किन की बात है बच्चों की बात बाल बुद्धि के माने हर्ष विषाल क्षण भर में अच्छा दिखाई दिया प्रसन्न बुरा दिखाई दिया दुखी हो गया अनुकूल प्राप्त हुआ हर्ष हो गया प्रतिकूल थोड़ी, थोड़ी बातों में प्रसन्न रुष्ट तुष्ट होते रहते हैं ऐसे ही बड़े भी आयुर्य बड़े हो गए लेकिन उसी प्रकार से संसार की घटनाओं को देख करके कभी रुष्ट कभी तुष्ट होते रहे कभी हर्ष कभी विषाद होते रहे तो वो बच्चों से कोई विशेष उनमें बात नहीं आई आयु चाहे इतनी हो गई हो लेकिन रहे बच्चे ही बुद्धि उनकी फिर भी बाल बुद्धि ही रही <coughs> ये स्थिति संसार में देखी जाती है तो शास्त्र ये चाहता है कि व्यक्ति विकसित हो अपनी जिस नीची स्थिति में व्यक्ति जीवन जी रहा है उससे ऊपर उठे <coughs> बाल बुद्धि को छोड़े प्रौढ़ता ला ले गंभीरता ला ले अपने अंदर शांति ला ले और व्यापक बुद्धि रखे और उस व्यापक बुद्धि के साथ जीवन जिए, ये चाहता है साक्ष ऐसा बनाना चाहता है इसीलिए उसी प्रकार की सारी युक्तियां उसी प्रकार के रचते हैं, जिससे की व्यक्ति में ये सब बातें आ जाएं। जाए तो अंत में जो जब ये बोल देते हैं जैसे कि समुझ महेश समाज सब जनम जनक मुस्काये माता पिता मुस्कराते है कि माने जो प्रौढ़ लोग हैं वो सब इस प्रकार से बच्चों को मुस्कराते हैं यहाँ माता पिता के स्थान में ज्ञानी व्यक्तियों को समझ समाज में जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो माता पिता के समान है गुर्जन लोग हैं और जो लोग कच्ची बुद्धि के लोग हैं वो बालक बुद्धि बालक की तरह से हैं वे लोग बाल बुद्धि के लोग हैं वो छोटी मोटी बातों में जगह जगह घबराते रहते हैं परेशान होते रहते हैं लेकिन माता पिता की तरह से जिनकी प्रौढ़ बुद्धि है वो उन बच्चों को समझा देते हैं कि देखो इसमें कोई टकने की बात नहीं और भी उदाहरण देखो तो इस प्रकार देख सकते हैं मान लो नगर में कोई एक जादूगर आया और बच्चों ने कहा कि हम भी जादू देखेंगे जादूगर आया तब तो माता पिता उसको लेकर के बच्चों को लेकर के जादू दिखाने गए अब जब जादू देखते हैं वहां तो बच्चे तो उसको भूल जाते हैं कि हम जादू देख रहे हैं लेकिन माता पिता को पता रहता है कि ये जादू दिखा रहा है अगर उसने जादूगर में किसी आदमी को लेकर के आड़ी से काट करके दो टुकड़े कर दिए खर खर खरखर काट दिया पेट से आवाज आई कट गया एक उसको लेकर के उसमें तलवार भी उसमें मारी तो खटाक से जा करके उसको नीचे जमीन में जाकर के लगी और उसको मालूम हुआ कि बिल्कुल दो टुकड़े हो ही गए तो बच्चा जैसे जैसे देखेगा तो घर आ जाकर मर गया मर डरा मर डरा मर डाल चिल्लाने लगेगा वो लेकिन उसके माँ बाप बैठे होंगे तो क्या कहेंगे भाई तुम जादू देखने आये होगा तुम चिल्ला रहे अब देखो तुम जादू कैसे उसने काट दिया अब तुम देखना उसके बाद में जीवित हो जाएगा जुड़ जाएगा फिर जादूगर उसके बाद में फिर अपना जादू डंडा घुमाता है और उसके बाद उसके दोनों टुकड़े फिर गुड़ जाते हैं आदमी फ्रूट खड़ा हो जाता है ताबू का देखकर करके हाँ फिर जीवित हो गया फिर जीव तो खुश हो जाता है वो अब जो बच्चे हैं कच्ची बुद्धि के वो जहां पर देखेंगे कि यह एक आदमी को काट कर दो टुकड़े हो गए तो रोने भी लगेंगे चिल्लाने लगेंगे डर जाएंगे और जहाँ वो जीवित हो जाएंगे तो खुश भी हो जाएंगे तो ये हर्ष विष्वाद बच्चों का स्वभाव है लेकिन माता पिता हर्ष विषाद थोड़े होता है वो भी देखते हैं जादू लेकिन देखते हैं उसके साथ साथ ये भी जानते रहते हैं कि सब कुछ नहीं है ये सब ऐसी जादूगर का जादू माया जान इसमें तुलसीदास जगह कह देते है इसमत अनुकूला वो जादूगर जादू दिखाने वाला जो परमात्मा है जिसके ऊपर अनुकूल होता है फिर वो इस जादू में देख करके भूलता नहीं है मनुष्य जादूगरी सृष्टि में मायामय सृष्टि में भला बुरा बनता बिगड़ता जो देखता है तो कच्ची बुद्धि के लोग तो जो उसके ऊपर देख करके परेशान हो जाते हैं दुखी होते हैं रोते पीटते हैं हाया करते हैं लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति सावधान है या अनुमान है वो धैर्यवान होते हैं और उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो जगह यही बात बताएगी अब जैसे यही चौपाई है इसके द्वारा तुलसीदार तो से क्या चाहते हैं व्यक्ति से सोनर इंद्रजाल नहीं भूला जा पर हो संगठ अनुकूला यही चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कि भगवान के अनुकूल बने भगवान की भक्ति प्राप्त करे ज्ञान प्राप्त करे और ये संसार में जो भला बुरा हो रहा है उसके ये ठीक है कि उसके सुधार करने की कोशिश करे लेकिन शांत भाव से करे उसको स्वयं धर्म की रक्षा करे लोगों को सन्मार्ग दिखावे ये सब कार्य करे लेकिन धैर्य रखते हुए शांत रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक ये सब कार्य करे इन सब घटनाओं को देख देख करके उनके साथ रोने लगना चिल्लाने लगना डर जाना परेशान हो जाना ये सब बच्चों की बातें हैं ये भक्तों की ये ज्ञानियों की बातें नहीं है जो लोग जरा जरा बात में चिल्लाने लगते हैं हाय हाय करने लगते हैं तो शास्त्र यही कहते हैं कि देखो ये भगवान की अनुकूलता इनको प्राप्त नहीं हुई भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई इनको अभी नहीं जागृत हुआ अब अज्ञान में पड़े हुए सो रहे हैं अब बच्चों की तरह से इनकी निद्रा टूटी नहीं है इसलिए इस प्रकार की बातें ये कर शास्त्र भी यही कार्य करता है और संत लोग भी बहुत से जितने हैं वो भी इसी प्रकार की शिक्षा देते रहते हैं कहते हैं कि देखो इसी प्रकार से करो शास्त्र क्या कह रहे हैं संत क्या कह रहे हैं इन सब की तरफ ध्यान जो देता है वो तो अपने व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत विकास जहाँ तक कर पाता है कर लेता है और जीवन को सुख में जी लेता है नहीं तो अन्य लोग जो वो हो? उसी प्रकार से दल्लब में पड़े हुए माया के दल्लन में पड़े हुए हाय हाय करते रहते हैं फंसे रहते हैं और दुखी होते रहते हैं अब बराज नगर में आ गई तो थोड़ा और देख लो लय भगवान ही आए दिए दिये सब ही सुहाये मैना आरती समारी संग सुमंगल गा वही नारी कंचन थार सोहबर पानी छन चली हरि हर्षानी बेस रुद्री जब देखा अबल नौर भय भय उसे भाग्य भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जा जनवासा भय बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी जय बिदि तुम रूपय सदीना जल बरगा कसकीन बरबूरा विदि जे तुम सुंदरता दई जो फल चहर तरही सो बरबस बस बबू ला गई सहित गिरते गिं पावक जरू जल निधम करू घर जाव जसोहो जग जीवत विवाह करू भई विकल अवला सकल दुखित देख गिरी नारी सुतास राम चंद्र की मान की सब की मानस एक महाकाव्य भी, भी है साहित्य की दृष्टि से भी इसकी रचना हुई है आध्यात्मिक ग्रंथ तो है ही है धार्मिक ग्रंथ तो है ही है लेकिन साहित्यिक ग्रंथ भी है साहित्य में महाकाव्य के जो लक्षण होते हैं वो सब इसमें आ गए हैं चाहे तो ये कहे आ गए हैं चाहे कौ जी भी, भी इतने साहित्यकार थे वो सब महाकाव्य के सब लक्षण इसमें उन्होंने रखे हैं तो महाकाव्य का एक काम ये भी है कि व्यक्तियों के जैसे जिस वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव का चित्रण करे चरित्र चित्रण कहलाता है चरित्र चित्रण <स्थागी> तो जैसे बालक हैं तो बालकों का चरित्र कैसा होगा तो बालक जहाँ डरावी बात देखेंगे तो डर जाएंगे और डरेंगे बालक तो क्या करेंगे घर की तरफ भागेंगे घर में भागेंगे जब माँ बाप के पास जा करके हाय करेंगे बस ऐसी बालकों का स्वभाव है तो उसी का चित्रण उसी प्रकार से कर लिया इसी प्रकार से स्त्रियों का स्वभाव क्या है वो कैसे व्यवहार करती हैं उनको क्या होता है तो महिला के द्वारा उसका भी चित्रण कर देते हैं दिखा दे के वो स्त्रियाँ ऐसी होती हैं तो बच्चे ऐसे होते हैं स्त्री ऐसी होती हैं और उसमें से फिर पुरुषों में से भी कुछ सयाने पुरुष होते हैं कुछ सयाने नहीं होते हैं कुछ समझदार होते हैं कोई नहीं समझदार होते हैं तो उनके भी समझदार होते हैं वो धैर्य होते हैं उनका भी चरित्र चित्रण करते हुए उनको भी अलग दिखा दिया जो सयाने नहीं है समझदार नहीं है वह समय से संसार जाल में माया जाल में फंस करके भुला जाता है उनको और वो भी जाल में फंस जाते हैं वो भी हा करने लगते हैं इस प्रकार से सभी वर्ग के लोगों का चित्रण अलग अलग कर दिया अब दिखाते हैं कि लय अगवान नहीं आए अगवानी कराने वाले जो गए थे तो बरात को लेकर के नगर में ले आए उनको और दिए जन्मासहाये और उन सबको ठहरने के लिए जन्मासे बना रखे थे पहले से तो उन जन्मासे में जन्मासे बने बराती लोग आवे और जहाँ ठहरे उसको जन्माशा कहते हैं वहाँ उनको ठहरा दिया गया उनको महीना सुबह आरती सवार और उसके बाद बराती फिर जब जन्माशा हो गया तो जन्मासे फिर वो लोग अपना सामान वामान सब रख करके और फिर वो लड़की के द्वार पर उसको उसके द्वार पर जाते हैं द्वारचार होता है वो तो उसके लिए फिर जाते हैं शंकर जी भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं तो उनको सबको लेकर के जब पहुंचते हैं द्वार पर तो मैना सुबह आरती संवारी तो मैना के बाद पार्वती जी की माँ थी उन्होंने फिर आरती संभाली आरती की परछन यहाँ जो परछन होता है आरती जो होती है परछन कहलाती है तो वो लड़की की माँ बड़की आरती करती है अब इसको कहते हैं कि संग समल गाँव ही नारी के साथ में बहुत सी स्त्रियां हैं वो मंगल गीत गा रही हैं और मैना भी गाती हुई उनके साथ स्त्रियों के साथ में दरवाजे पर आती है शंकर जी की आरती करने के लिए कंचन थार सो बर पानी सोने का थाल हाथ में लिए हुए पानी मन सुंदर हाथ हैं उनके सुंदर सुंदर हाथ हैं उस सुंदर हाथ में सुंदर सोने का थाल लिए थार मैंने थारी नहीं छोटी सी आरती नहीं ये भारी थाल रखे हुए थाली हुए परिचन चली हरी हरसानी परछन करने के लिए चली हरी ही मैंने शंकर जी की परछन करने के लिए चली हरसानी मैंने हृदय में खूब प्रसन्न है इस बात के प्रसन्न है की पुत्री का विवाह हो रहा है बरद्वारे पर आ गया है तो बस विवाह की और अब बर की प्राप्त उनकी पुत्री के लिए बर प्राप्त होने की इसकी प्रसन्नता में आरती करने के लिए जा रहे हैं। परछन शब्द कैसे बना है ये गाँव में बोला जाता है परछन किया जाता है समय। लेकिन संस्कृत के किस से ये बना है? अभी कहना मुश्किल है परीक्षण वैसे तो कोई कहते परीक्षा से परिचन बना है वो जो है वो जैसे परीक्षा वैसे तो परिचन परीक्षा में पिता जाता है या और लोग जाते हैं जाकर के उसके घर में बड़ के घर में जाते हैं और उसको उसकी स्वीकृति ले आते हैं तब तो बड़ की इच्छा परीक्षा हो गई बड़ के लिए दिया हाँ ठीक है हम तैयार हैं शादी के लिए तो कहते हैं की इच्छा हो गई तो परीक्षा हो गई तो भेंट कुछ दे आए उसको बर को इस प्रकार से परीक्षा हो गई अब बर जब द्वार पर आया तो अब लड़की की माँ तो गई नहीं थी वहां पर अब वो उसमें जब एक बार लड़की की माँ भी देख ले कि हाँ लड़का ठीक है लड़की जो है उसका विवाह हो, विवाह में ऐसी व्यवस्था रखी गई प्राचीन कि हर स्तर के ऊपर छनाई होती चली आती है छन छन पहले कुछ लोग पहले बड़ को देख आए और फिर अच्छा बताया लोगों ने तो फिर पिता भी गया भाई भी लोग गए रिश्तेदार गए वो सब बड़ को देख आए बड़की भी इच्छा हो गई उसको सब देख देख करके आए फिर जब वो आया तब उसके बाद में मां जो है लड़की की माँ उसको देखा उसकी इच्छा माँ ने स्वीकृत दी थी कि लेकिन माँ की बात मा तो नहीं है माँ ने भी परछन कर लिया तो माँ की बात तो तैयार हो गई माँ की ठीक है विवाह हो जाए लेकिन लड़की को भी दिखाया जाए बाद में लड़की को सामने नहीं लाते थे पहले पीछे से स्त्रियों के पीछे से लड़की खड़ी होगी और सब कहेंगे लड़की के तुम जो है इनके उसके ऊपर जो है बड़ के ऊपर अक्षतों अच्छा को फेंक दो तो लड़की उस समय बड़ को देखती है वहां से और देखती है तब फेंकती है जहां लड़की ने बर अच्छा के लिए अक्षत फेंक दिए लड़की की भी स्वीकृति हो गई तो ये सब जितने भी कार्य हैं ये सब किसी न किसी प्रयोजन से थे अब जैसे यह समय बीतता जाता है तैसे कैसे उनके प्रयोजन क्या है उनकी तरफ ना ध्यान देता ना कोई शोध कार्य करता समाज में जो बड़े लोग हैं समझदार लोग हैं उनका काम यह है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुंदर रीति रिवाज बनाने चाहिए स्वस्थ रीति रिवाज मान जिसके कारण समाज की व्यवस्था ठीक बनी रहे अब क्या होता है कि विचारहीन व्यक्ति जो पद्धति चला देते हैं वही पद्धतियां हो गई अब जो है सड़क पर बैठकर के खाना हा? और दूसरे ऐसे लोगों का हाथ का बना हुआ गलत गंदा संदा बना रहे हैं वही सूर घूम रहे हैं और वहीं पर खाना बन रहा है और वही खाना खिलाया जा रहा है लोग खा रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था जो बन गई तो ये बुद्धिहीन व्यक्तियों ने इस प्रकार की व्यवस्था या साधाहीन लोगों ने थे उन्होंने ऐसी व्यवस्था डाल दी अब उसी की नकल हो गई तो ये ऐसी जो प्रथाएं पड़ रही हैं इन प्रथाओं से समाज को बचाना आवश्यक है और बचाव कौन अभी युवक लोग थोड़े बचा पाएंगे उनको इतनी समझ नहीं होगी कि, कि हम जो जो डाल रहे हैं रीति रिवाजें डाल रहे हैं ये गलत है हानिकारक है निंदनीय है वो समझ में आएगी जो वृद्ध लोग हैं विचारवान है जिन्होंने सारा जीवन जिया है भला बुरा जो समझने वाले हैं उनको चाहिए कि इस प्रकार के रीति रिवाज स्वस्थ रीति रिवाज डालें पुराने जमाने में बनाएगी रीति रिवाजें स्वस्थ रीति रिवाजें बनाई गई और बहुत दिनों तक चली उनसे लाभ भी बहुत हुआ बचत हुई बहुत से, लेकिन समाज तो इस प्रकार का है कि इसमें बिगाड़ की बातें अपने आप उत्पन्न होती रहती है जैसे खेत में किसान खेती बोता है तो वो खेत को हल चलाएगा उसमें फिर गला बोएगा तो धान गोएगा गेहूं गोएगा चना गोएगा, इस प्रकार की जो खाने की चीजें वो गोएगा लेकिन खेत में जलिया कहां से पैदा हो जाती है उसमें ये जो जितने ये खरपतवार ये कहाँ से पैदा हो जाते हैं कोई किसान थोड़ी बोता उनको वो तो अपने आप पैदा होते रहते हैं ऐसे समाज में खरपतवार की तरह से गलत रीत गलत विचारधारा के लोग गलत बातें समाज में उत्पन्न होती ही रहती है बुद्धिमान व्यक्तियों का काम यह है कि इन खरपतवार को बीनते रहें, सफाई करते रहें, बताते रहें कि देखो ये रीति गलत पड़ रही है इस इसमें स्वस्थ रीति रिवाज इस प्रकार की कल्याणकारी इनको रखो, ये सब उनको बताते हो अब तो उन तो लोगों कोई बात मानता नहीं और लोगों को भी इतने बुद्धिमान हो और विचार से ज्ञान से सशक्त हो और कुछ लोग ऐसे देखे भी जाते हैं कहीं कहीं किसी किसी समाज ने देखा कुछ समाज संगठित समाज हैं जैसे पंजाबी लोगों के किसी समाज को कानपुर नगर में देखो तो उसमें कुछ वृद्ध लोग पंजाबी लोग बड़े ही सशक्त होते हैं वो जो कहेंगे वैसे ही होगा उनके समाज में कोई उनका विरोध नहीं कर सकता लड़के विरोध कर सके नाकी विरोध कर सकें ना कहीं कोई विरोध कर सके इस, इस प्रकार के लोग बात होते हैं भारतों समाज में देखा जैनियों के समाज में देखा मारवाणियों समाज में देखा ऐसे में लोगों की इतनी ज्यादा है समाज में ऐसे विभिन्न समाजों में उनकी दखल इतना ज्यादा है कि उनका कोई विरोध नहीं कर सकता जैसे वो करेंगे उसी प्रकार से होगा लेकिन बाकी समाज इस प्रकार का हो गया जहां पर कि वृद्धों ने अपना इस्तीफा दे दिया कह भाई हमारी कोई सुनता नहीं हम कुछ कर नहीं सकते तुम्हारी जैसी मर्जी आ गए तैसे करो तो तब वो युवक लोग जो है कच्ची बुद्धि के जैसे उनको मर्जी आता है करते हैं तो बहुत से काम गलत हो जाते हैं जैसे कोई जो है वो किसान का जो उदाहरण दिया मान लो किसान जो है वो उसमें बहुत घास फटवार हो और किसान हारी मान कहा नहीं उसमें गेहूं चना बोने जाते हैं जो मर गया है खेत में जमे तो खेत में क्या जमेगा अगर उसमें कोई अपने आप से गेहूं थोड़ा पैदा होने लगे धान थोड़े पैदा होने लगे उसमें तो करपतवार हारी मारने से तो चलता नहीं इसलिए सुधार करने के लिए लगी ही रहना चाहिए सुधार करते रहना चाहिए और शांतिपूर्वक करते रहना सुधार करने वाला भी हाय हाय ना करे वो भी अपने मन को शांत रखते हुए अपना धर्म और कर्तव्य समझते हुए ये कार्य भी जैसे दुनिया के तमाम कर्तव्य हैं जैसे कर्तव्य ये है कि आने वाली पीढ़ी को सन्मार्ग दिखाता रहे और अपने मन को शांत रखे परमात्मा से जुड़े अपने प्रसन्नता का जीवन लिए इस प्रकार से चले तब ये ये परीक्षण भी जो है ये विवाह की प्रक्रिया में एक प्रकार का जो हो बीच में एक, एक कार्यक्रम है जो घटित होता है उसका एक प्रयोजन है और उसका प्रयोजन आगे दिखा भी देते हैं फिर क्या हुआ उसके परिणाम स्वरूप बिकट बेस और रुद्र जब देखा तब उसने मैना ने जब देखा कि शंकर जी तो रुद्र रूप है तो हरि की तो परछन करने चली थी हरि माने जो विकारों को दुखों को हरण करे वो तो हर लेकिन जब देखा जाके तो रुद्र देखा वहां रुद्रमा ने भयंकर रूप उनका दिखाई दिया तो देख करके बस उनको क्या हुआ कि अवलन और भय भयो अभिशेखा वो सब स्त्रियां जो थी वो हो भय भयोभिषेखा बहुत डर गई सब और सब डर गई और यहाँ स्त्रियों के लिए क्या शब्द बोला अब अरे वो तो बिना बल की हैं, उनमें तो बल कोई है नहीं हिम्मत कुछ है नहीं उनको देख करके डर जाना उनका स्वभाव इसलिए और फिर भागी भवन पैठी अति जैसे लड़के भाग करके घर में घुस गए तैसे वो स्त्रियां जो परिचय करने आई तो सब भाग्यू घर के भीतर बोल गई देख करके शंकर जी और गए महेश जहा जन्माशा और शंकर जी जो थे वो हो शंकर जी भी जब इस स्त्रिय लड़के मित्र तब शंकर जी अपनी जनवाशन चले गए शंकर जी ने समझा होगा इस प्रकार थे कि यहाँ की यही रीत आवाज होगी परछन ऐसे ही होता होगा जब परछन करती हुई स्त्रियाँ तब तो परछन करने के बाद जिस थाली से परछन किया जाता है आरती की होगी वो थाली फेंक दी जाती होगी और स्त्रियॉँ घर में जाती होगी तो परछन का काम पूरा हो गया चलो चलो जन्माशय शंकर जी अपनी जन्माशय चले गए हम यहाँ क्या होता घर के भीतर तो वहां दिखाते हैं कहते हैं कि देखो भागी बैठे अब कहते हैं मैना हृदय भयो दुख भारी अब मैना के हृदय मैं बड़ी दुखी हुई अब स्त्री स्वभाव देखो इनको दिखाते हैं और ये परछन के समय माता को जो विवाह रुकवा देने की जो हो, अधिकार जो उसका होता है वो अपना जताने लगी स्वयं डर ही देख करके रुद्र शंकर जी को मैना हृदय भयो दुख भारी और लीनी बोल गिरीश कुमारी गिरीश कुमारी पार्वती जी को उन्होंने बुलाया और अधिक सनी गोद बैठा रही और बड़े प्रेम के साथ उसको जो अपने गोद में बैठा लिया और श्याम सरोज नैन भर बारी और अपने आंखों में उन्होंने भर करके लगी आंसू टपकने लगे आरती देख करके और उनसे कहने लगी की जय विदी विद्युत रूप ऐसे दीना जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया और तेई जड़ बर बावर कसकी ना उस तो विधाता ने तुम्हारा बर कैसा दिया बावड़ा मैंने शाम बिच्छू लपेटे और इस प्रकार से जो भयंकर रूप किए ऐसा न कहा तुम तो इतनी सुंदर और कहा तुम्हारा बर इतना बस यहाँ पर परमात्मा और माया ये दोनों कॉन्टिन्यूटी है एक दूसरे के ये बात भी सिद्ध होती है परमात्मा तो निर्विकार शांत स्वरूप आनंद स्वरूप लेकिन माया उसके विपरीत <coughs> माया उसकी विपरीत बन मिथ्या नाम रूपात्मक जन्य वाली बुद्धि बिगड़ने वाली लेकिन <coughs> माया में क्या विशेषता ये है माया देखने में सुंदर लगती है इतनी आकर्षक इतनी आकर्षक कि व्यक्ति परमात्मा को भूल जाए ये माया की महिमा, ऐसी पार्वती जी की सुंदरता तो दे बहुम इसके तुम्हारे सामने तो शंकर जी जो ये, है, ये तो बिल्कुल ही विपरीत लक्षण वाले <coughs> कसकीन तुम्हें सुंदरता दई तब तो फिर कहती है कि देखो जिसको तुमको इतनी सुंदरता देश बिता दी दे, उसने बर को बा बावला कैसे बना दिया जो फल चाहिए सो तरी ला गई तुम्हारा वो संबंध इनका शी का तो ऐसे ही है जैसे कि जो फल जगह वृक्ष में लगना चाहिए था वो वृक्ष बगुल में लगने जा रहा है माने कोई संगत नहीं बैठती दोनों में तालमेल नहीं बैठता बिल्कुल विपरीत लक्षण के तुम सही तो गिरते गिर पावत जल निध में करो कहा देखो हम ये विवाह नहीं होने देंगे भले ही प्राण दे दें प्राण देने के लिए तीन उपाय बताते हैं चलो पहाड़ पे से गिर पड़ेंगे कूद पड़ेंगे तुम भी और हम भी दोनों और चलो उसमें कहते हैं जरो जलने भी पाड़ों के जरो आग लगा लेंगे न चलो पहाड़ से गिरते हैं तो आग लगा लेते हैं तुम्हें भी आग लगा देंगे अपने भी आग लगा तो ये समुद्र में चलो कूट पड़े तुम भी कूट हम भी कूद पड़े हम्म ऐसे घर जाओ अपज हो जग जीवत विवाह नहाओ करो चाहे परिवार अपने परिवार की चाहे निंदा चाहे घर बिगड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये विवाह हम नहीं होने देंगे तो मरने को क्या तैयार है भाई इतनी कह दें कि भाई तुम ये विवाह ठीक नहीं है हम समझते थे कि अच्छा तो होगा लेकिन पर तो ठीक नहीं है इसको विवाह से नहीं होना चाहिए हिमांचल तो से कह दें और दूसरों लोगों से कह दें लेकिन वो कहते हैं हमारी कोई सुनेगा नहीं और तुम तो स्वभाव ये कि हम जब कहेंगे तो हमारी कौन सुनेगा तभी सुनेंगे जब हम कहीं पहाड़ से गिर जब आग लगा लें तब सुनेंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं जीवित बने रहे तो के लोग होगा तुम्हारा उनसे कोई तालमेल ही नहीं तुम्हारे दुखदेख गिर गिरनार के गिरिनार। गिरिनार माने जो है मैना हिमांचल की जो पत्नी मैना को जब इस प्रकार से दुखी देखा उनको आंसू बहाते हुए और इस प्रकार से बिलात करते हुए देखा तो और स्त्रिया जितनी उनके आस पास में जितनी आई हुई थी भी उनको रोता के वो सब रोने लगे अब देखो स्त्रियों को ये भी सुधार ये दूसरी स्त्रियां मैना को संज्ञा हुए जब उनको देखेंगे वो देखें तो बाकी सब स्त्रियां उसी प्रकार से रोने लगी सब को मच गया उसके भीतर तो कर बिलाकर मन याद करके पुत्री का अपने प्रेम याद करके ये सब के शब्द मैना